टॉक जीवन आलोक नंबर टू एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है पूछा है श्रद्धा के बिना शास्त्र का अध्ययन नहीं अध्ययन के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना आत्मा का अनुभव नहीं होगा श्रद्धा के बिना शास्त्र का अध्ययन क्यों नहीं होगा हमारी धारणा ऐसी है कि या तो हम श्रद्धा करेंगे या अश्रद्धा करेंगे हमारी धारणा ऐसी है कि या तो हम किसी को प्रेम करेंगे या घृणा करेंगे तथस्थ हम हो ही नहीं सकते जो श्रद्धा से शास्त्र का अध्ययन करेगा वो भी गलत जो अश्रद्धा से शास्त्र का अध्ययन करेगा वो भी गलत शास्त्र का अध्ययन तथस्थ होकर करना होगा तथस्थ होकर ही कोई अध्ययन हो सकता है श्रद्धा का अर्थ है आप पक्ष में पहले से मान के बैठ गए पक्षपात से भरे हैं अश्रद्धा का अर्थ है आप पहले से ही विपरीत मान के बैठ गए आप पक्षपात से भरे हैं पक्षपात पूर्ण चित्त अध्ययन क्या करेगा पक्षपात पूर्ण चित्त तो पहले से ही पक्ष तय कर लिया वो शास्त्र में अपने पक्ष के समर्थन में दलीलें खोज लेगा और कुछ नहीं करेगा पक्षपात शून्य होकर ही कोई अध्ययन कर सकता है इसलिए मुझे श्रद्धा भी व्यर्थ मालूम होती है अश्रद्धा भी व्यर्थ असल में श्रद्धा श्रद्धा दोनों ही श्रद्धाएं हैं एक आदमी ईश्वर पे श्रद्धा करता है एक आदमी ईश्वर पर अश्रद्धा करता है असल में अगर हम गौर से देखें तो उनमें एक ईश्वर के होने पर श्रद्धा करता है एक ईश्वर के न होने पर श्रद्धा करता है वे दोनों ही श्रद्धाएं हैं अश्रद्धा भी श्रद्धा ही है विपरीत श्रद्धा है इसलिए न तो श्रद्धा और न अश्रद्धा पक्षपात शून्य होकर ही कोई सम्यक अध्ययन कर सकता है हमारे इस जगत में वैसा सम्यक अध्ययन बहुत कम लोग करते हैं परिणाम में भी कुछ उपलब्ध नहीं होता दूसरी बात उन्होंने कही शास्त्र का शास्त्र के अध्ययन के बिना ज्ञान नहीं वो आप जिनने भी पूछा है वो शायद पांडित्य को ज्ञान समझ रहे हैं शास्त्र के अध्ययन से पांडित्य उपलब्ध होगा ज्ञान उपलब्ध नहीं होगा ज्ञान उपलब्ध नहीं करना है ज्ञान तो हमारा स्वरूप है शास्त्र से स्वरूप का कैसे पता चलेगा और अगर शास्त्र से स्वरूप का पता चल जाता तो शास्त्र अध्ययन करवा देना बहुत कठिन बात नहीं है आत्मज्ञान बहुत आसान हो जाता दुनिया में ऐसे लोग हुए जिन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े और आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए रामकृष्ण थे या ईसा थे ये कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं थे लेकिन इन्हें ज्ञान उत्पन्न हुआ और दुनिया में ऐसे पढ़े लिखे लोगों की भीड़ है जिनका चित्त पूरा शास्त्र से भरा हुआ है उन्हें आत्मज्ञान का कोई पता भी नहीं शास्त्र के अध्ययन से आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं है आत्मज्ञान का संबंध साधना से है अध्ययन से नहीं आत्मज्ञान का संबंध और ज्ञान के नहीं करा इंजीनियरिंग पढ़नी हो डॉक्टरी पढ़नी हो तो शास्त्र ज्ञान से हो जाएगा पर के संबंध में कोई सूचना पानी हो शास्त्र से हो जाएगी के संबंध में कोई बोध शास्त्र से नहीं हो सकता शास्त्र तो विचार को परिपक्व कर देंगे आत्मज्ञान तो विचार के छूटने से होगा शास्त्र तो बुद्धि को एक विशिष्ट तर्क से भर देंगे जैसे सोवियत रूस है उन्होंने 40 वर्षों से अपने बच्चों को ईश्वर और आत्मा विरोधी शास्त्र पढ़ाए 40 वर्षो में सोवियत रूस के बीस करोड़ लोग ईश्वर और आत्मा नहीं है ऐसा उनको ज्ञान हो गया चालीस वर्ष के प्रचार प्रपगेंडा ने सोवित रूस में यह स्थिति पैदा कर दी कि बीस करोड़ लोगों को यह ज्ञान हो गया कि आत्मा और ईश्वर नहीं है इसको ज्ञान कहिएगा इसको ज्ञान नहीं कह सकते यह केवल विचार का परिपक्व कर देना हो गया एक पक्ष में और आप सोचते हैं आपको आत्मा का ज्ञान हो गया है तो आप भी गलती में हैं आपका मुल्क भी 5000 वर्ष से प्रचार कर रहा है कि आत्मा है आत्मा है ईश्वर है उस प्रोपगेंडा से आप प्रभावित हैं एक प्रोपगेंडा से वे प्रभावित हैं एक प्रचार उनके चित्त में बैठ गया एक प्रचार आपके चित्त में बैठा है दोनों ही प्रचार है प्रचार से एक विचार परिपक्व हो जाता है अनुभव नहीं होता मेरा मानना है अगर उनको सत्य का अनुभव करना है तो अपना प्रचार छोड़ना पड़ेगा आपको सत्य का अनुभव करना है तो अपना प्रचार छोड़ना पड़ेगा प्रचार प्रभावित है हमारे ऊपर सब बाहर के प्रभाव छोड़ देने होंगे उस निष्प्रभाव स्थिति में जो स्वयं में भीतर है उसका जागरण होता है प्रभाव नहीं क्योंकि प्रभाव तो वाह है प्रभाव का अभाव उसमें स्वयं का बोध अनुभव होता है आत्मज्ञान शास्त्र से नहीं स्वयं से उत्पन्न होता है आत्मज्ञान शब्द से नहीं निशब्द से उत्पन्न होता है आत्मज्ञान विचार से नहीं निर्विचार से उत्पन्न होता है आत्मज्ञान विकल्पों के इकट्ठा करने से नहीं निर्विकल्प समाधि में समाधान में उत्पन्न होता है इसलिए शास्त्र आत्मज्ञान नहीं देता स्वयं का बोध स्वयं के प्रति जागना ही आत्मज्ञान देता है मैं समझता हूं मेरी बात समझ में आई होगी बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है विचार शून्य होकर स्मरण किसका करें स्मरण कर लें तो विचार शून्य कैसे हो सके शून्य होकर किसी का स्मरण नहीं करना है स्मरण विचार ही है स्मरण तो हम 24 घंटे कर रहे हैं किसी का ना किसी का इसलिए स्वा का विस्मरण हो गया है या तो हम धन का स्मरण कर रहे हैं मित्रों का स्मरण कर रहे हैं अगर मित्र और धन छूटे तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं लेकिन हम किसी ना किसी के स्मरण से भरे हैं इसलिए स्वा का विस्मरण हो गया है अगर समस्त पर का स्मरण छूट जाए तो स्वाका स्मरण आ जाएगा स्मरण किसी का करना नहीं है स्मरण कर रहे हैं यही दिक्कत है स्मरण छोड़ देना है समस्त का का नहीं करना है दुकान स्मरण करते थे फिर उसे छोड़ा तो अरहंत अरहत का स्मरण करने लगे वो सब्सिट्यूट हो गया पहले भी किसी पर का स्मरण कर रहे थे अब भी पर का स्मरण कर रहे हैं समस्त पर के स्मरण के शून्य हो जाने पर स्वा का जो विस्मरण हो गया है उसका स्मरण हो जाता है स्मरण करना नहीं होता स्मरण हो जाता है कुछ दोहराना नहीं होता कुछ दिख जाता है शून्य का अर्थ किसी का स्मरण नहीं समस्त स्मरण का विसर्जन है हमने अपने को खोया नहीं है हमने केवल अपने को विस्मरण किया है हम अपने को खो तो सकते ही नहीं स्वरूप को खोया नहीं जा सकता केवल विस्मरण किया है और विस्मरण क्यों किया है विस्मरण इसलिए क्या है कि दूसरे बातों के स्मरण ने चित्त को भर दिया है मैं दूसरी चीजों से भरा हुआ हूं दूसरे शब्दों से विचारों से भरा हुआ हूं अगर वो सारे शब्द सब विचार और सारा स्मरण विसर्जित हो जाए तो स्वा का बोध उत्पन्न हो जाए स्मरण नहीं करना है विस्मरण करना है श्री रमन से किसी ने पूछा था आकर कि मैं क्या सीखूं कि मुझे प्रभु उपलब्ध हो जाए श्री रमन ने कहा सीखना नहीं है अनलर्न करना है सीखना नहीं है भूलना है बहुत स्मरण है वही बाधा है समस्त स्मरण छूट जाए स्वस्मरण जागृत हो जाता है किने ने पूछा है जब बुद्धि असफल हो जाती है तो क्या हम श्रद्धा का सहारा ना लें? श्रद्धा भी बुद्धि है श्रद्धा बौद्धिक होती है हम बड़े मुश्किल में हैं दुनिया में हम समझते हैं अश्रद्धा बौद्धिक होती है और श्रद्धा बौद्धिक नहीं होती अश्रद्धा भी बौद्धिक होती है श्रद्धा भी बौद्धिक होती है श्रद्धा करते हैं जो मानता है कि मैं ईश्वर को मानता हूं वो किस चीज से मान रहा है ईश्वर को बुद्धि से मान रहा है जो कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता वो किस से नहीं मान रहा है? वो भी बुद्धि से नहीं मान रहा है धार्मिक लोगों ने एक उलझाव पैदा कर दिया है वे ये सोचते हैं कि श्रद्धा तो बौद्धिक नहीं है और अश्रद्धा बौद्धिक है अश्रद्धा भी बौद्धिक है श्रद्धा भी बौद्धिक है अगर आपकी बुद्धि पूरी असफल हो जाए आप भगवान को उपलब्ध हो जाएंगे बुद्धि ही बाधा है अगर आपकी बुद्धि बिल्कुल असफल हो जाए खोजने में और ये कह दे कि मेरी बुद्धि कुछ भी नहीं खोजती तो ना वो बुद्धि श्रद्धा करेगी ना अश्रद्धा क्योंकि श्रद्धा भी खोज है अश्रद्धा भी खोज है जो ये कह रहा है ईश्वर नहीं है उसने भी कुछ खोज लिया जो ये कह रहा है ईश्वर है उसने भी कुछ खोज लिया दोनों की बुद्धि सफल हो गई अगर बुद्धि टोटल फेल्योर हो जाए तो आप सत्य को उपलब्ध हो जाएंगे अगर बुद्धि ये कह दे कि मैं कुछ भी नहीं खोज पा रही और बुद्धि पर से आस्था उठ जाए और बुद्धि से आप बिल्कुल निराश हो जाएं तो आपके भीतर प्रज्ञा का जागरण हो जाएगा जब तक बुद्धि की आस्था बनी है चाहे श्रद्धा में चाहे अश्रद्धा में तब तक प्रज्ञा का तब तक इंट्यूशन का जागरण नहीं होगा इंटेलिजेंस बिल्कुल असफल हो जाए और आपकी आस्था उस तरफ से बिल्कुल उठ जाए कि बुद्धि से कुछ भी ना होगा तो आपके भीतर एक नया द्वार खुल जाएगा जिसको इंट्यूशन कहते हैं, जिसको प्रज्ञा है। बुद्धि की असफलता बड़ा सौभाग्य है बुद्धि असफल हो जाए इससे बड़ी और कोई बात नहीं एक अंतिम प्रश्न और है ईश्वर और आत्मा में क्या संबंध है क्या आत्मा ही परमात्मा है मैं कोई उत्तर आपको इस संबंध में दूं तो गलत होगा क्योंकि मैंने कहा कि आत्मा और परमात्मा के संबंध में बाहर से कोई कुछ भी नहीं दे सकता है अगर मैं खुद ही कोई उत्तर दूं तो मैं अपनी ही बात के गलती में चला जाऊंगा मैं आपको नहीं कहता कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है मैं आपको इतना ही कहता हूं कि कैसे उन्हें जाना जा सकता है आत्मा क्या है यह कहना बिल्कुल संभव नहीं है आज तक संभव नहीं हुआ है किसी व्यक्ति ने इस जगत में यह नहीं कहा कि आत्मा क्या है जो जागे हैं उस सत्य के प्रति उन्होंने यही बताया हम कैसे जागे हैं क्या है नहीं उस क्या है के प्रति हम कैसे जागे हैं तो मैं आपको नहीं कहूंगा कि आत्मा क्या है मैं आपको यही कहूंगा कुछ है जो अभी अज्ञात है और ज्ञात हो सकता है और ज्ञात होने की विधि यह है कि उसके संबंध में अभी कोई विचार परिपक्व न करे समस्त विचार छोड़कर शून्य हो और देखें मैं भी एक विचार आपको दे दूं उससे कोई अर्थ ना होगा वो एक विचार और आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा मैं तो कह रहा हूं समस्त विचार छोड़ दें तो मैं और एक एडिशन नहीं करूंगा आत्मा के संबंध में सब विचार छोड़ दें मौन हो जाएं आपको दिखेगा क्या है और उसी में आपको यह भी दिखेगा कि वही आत्मा समस्त में व्याप्त है या नहीं है वही आत्मा अगर समस्त में व्याप्त दिखाई पड़े तो अर्थ हुआ परमात्मा है जो एक के भीतर व्याप्त है अगर वही चैतन्य वैसा ही चैतन्य समग्र के भीतर व्याप्त है तो उस टोटल का नाम परमात्मा है वो समस्त के भीतर जो व्याप्त चैतन्य है उसका नाम परमात्मा है समस्त के भीतर व्याप्त जो जड़ है उसका नाम प्रकृति है और प्रत्येक व्यक्ति जड़ और प्रकृति प्रकृति और परमात्मा का जोड़ है प्रत्येक के भीतर शरीर है और प्रत्येक के भीतर अशरीरी चैतन्य है मेरे लिए रास्ता है कि मैं शरीर के पार जो अशरी चैतन्य उसको अनुभव कर लू उसका अनुभव मुझे जगत सत्य का अनुभव दे देगा मैं कुछ नहीं कहूंगा कि परमात्मा है या नहीं आत्मा कैसा है मैं इतना ही कहूंगा जो भी है उसे जानने का उपाय है उपाय बताया जा सकता है उसे जानने की विधि बतलाई जा सकती है जैसा मैं निरंतर कहता हूं अंधे को प्रकाश नहीं बताया जा सकता आंख सुधारने का उपाय बताया जा सकता है अंधे को प्रकाश के संबंध में कोई सिद्धांत नहीं समझाया जा सकता लेकिन आंख के उपचार की व्यवस्था बताई जा सकती है आंख सुधर जाए प्रकाश दिखेगा प्रकाश को देखना पड़ेगा आंख सुधर सकती है हमारे भीतर अंतः प्रज्ञा जागृत हो सकती है उससे जो दर्शन होगा वो जगत सत्य के संबंध में कुछ हमको दिखा देगा उसके पूर्व कोई दूसरा उसे दिखाने में न समर्थ है और अगर कोई दावा करता हो तो दावा गलत है